काव्य और गीतों का सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का है दिल से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में हम खास करके प्रमोद भी शाहू जी को सुनेंगे और मेरे साथ अभी नवल वर्मा भी हैं और लाइन पर प्रमोद जी भी हैं तो मैं सबसे पहले नवल वर्मा से कहूंगा कि आप प्रमोद जी का बहुत बहुत स्वागत कीजिए जी धन्यवाद पहले तो आप कई कर रहे हैं प्रमोद जी, तो जी साहू आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रेडियो मधुबन में हेलो धन्यवाद धन्यवाद आपको एक काल्पनिक सवाल उड़ाना चाहते है <laughs> और कुछ ये फूल मालाएं हैं और ये श्रीफल है आप हमारा धन्यवाद कीजिए और अपनी रचनाओं का जो है हमें स्रोत दीजिए जरूर जरूर सर धन्यवाद आपका <laughs> मुझे मधुबन रेडियो से जोड़ने के लिए तो हम आपके ये रचना जो है माँ के ऊपर आपने की थी वो हम सुनना चाहेंगे सर जी जी जरूर सुनिए माँ मैं जितना भी ऊंचा उठ जाऊँ चाहे सर्वोच्च आसन पाऊ और उसके आगे हर आसन बोने मुझसे माँ की गोद न छीने चाहे कितना भी रहु थका मैं विपत्तियों से रहु टूटा आता, माँ का हाथ जब सर पर पाता उन बूढ़े कांपते हाथों से अब भी बहते हैं हिम्मत के झरने मुझसे माँ की गोद न छीने चाहे हालात कितने भी तंग हो जीवन में चाहे रंजो गम हो झलक रहा हो सब्र का प्याला मन में हो संताप की ज्वाला दिल को ठंडक दे जाती है माँ की आंखों की मुस्कने मुझसे माँ की गोद न छीने मुझसे माँ की गोद न में और अंतिम बंद है जी. कि माँ ममता की पावस धारा माँ ममता की पावस धारा माँ राह दिखाती भोर का तारा माँ नीम की शीतल छाया मां चंदन सी जीती काया मां की आँखों में पलते हैं बच्चों के आखों के सपने मां की आँखों में पलते हैं बच्चों के आँखों, के आँखों के सपने मुझसे मां की गोद न छीने मुझसे मां की, की गोद न छीने वाह बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत ही अच्छा लग रहा सर, था ये कविता के अंदर जो माँ के प्रति आपने और सम्मान जो दिया है काबिले तारीफ है हाँ व्यंगात्मक जी जी एक महंगाई के ऊपर एक अति समझ आप जी जी स्वागत एक छोटी सी रचना है कि अपने मित्र को एक उंगली से खाना खाते देखकर हमने पूछा क्या बात है अपने मित्र को एक उंगली से खाना खाते देखकर हमने पूछा भाई साहब लोगों को काटोरों से तो खाते देखा है लेकिन एक उंगली से खाने का ये कौन सा नया तरीका है मित्र बोला इस युग में यही क्या कम है पेट धर्म निभा रहे हैं। इस युग में यही क्या कम है कि पेट धर्म निभा रहे हैं अब इस बढ़ती महंगाई में पाँचों उंगलियों से खाना संभव नहीं है इसलिए एक उंगली से खा रहे हैं है। क्या बात है? है बहुत को। क्या अंदाज लगाया है आपने काबिले तारीफ इसलिए एक उंगली से खा रहे हैं और वो आगे बोला कि भाई साहब लोग समझते हैं कि हम पेट भरने के बाद दांत कुरेकते हैं और सच तो यह है कई बार हम सिर्फ दांत कुरेक कर ही पेट भरते हैं बार हम दाद कुरेद पेड़ क्या बात बिल्कुल चरम सीमा बता दी आपने तो उसमें साइकोलॉजी भी है है सभी कुछ एक जुड़ी वस्त्र का दर्द करके लिखी थी मैंने जी जी ये मेरे ऊपर घटी घटना है हटना। अच्छा अच्छा उसका वर्णन किया हुआ मैंने जी जी स्वागत है उसने हमेशा माँ को रोते देखा था उसने हमेशा माँ को रोते हुए देखा क्या बात उसने हमेशा माँ को रोते रोते देखा था उसके एक जोड़ी वस्त्र धोते हुए उसने हमेशा माँ को रोते देखा था, उसके मात्र एक जोड़ी वस्त्र धोते हुए माँ को दुख था उस होते बेटे के तन पर सिर्फ एक ही वस्त्र उस जमा होते बेटे के तन पर सिर्फ एक ही वस्त्र, वस्त्र। और वो समझकर भी अनजान बनता पूछता माँ के रोने का कारण और पहन लेता वही एकमात्र धूला वस्त्र बिना किसी के बिना किसी शिकन के यह कि वो खुश है इसी एक जोड़ी वस्त्र में भी ताकि माँ को और दुख ना हो इसी एक जोड़ी वस्त्र में भी ताकि माँ को और दुख ना हो पर आज तक वो भूल ना पाया माँ की उन आंसू भरी आँखों को जो गड्ढम गड्ढ हो जाती है प्रेमचंद की धनिया के पति की भरी आंखों से जो दे सका था साड़ी जर्जर वस्त्र पहनती पत्नी को तो धनिया की प्रेमचंद की धनिया कहानी है उसके इसमें लिया हुआ है कि माँ की उन आंसू भरी आंखों को जो गड्ढम गड्ढ हो जाती है प्रेमचंद की धनिया के पति की व्यवस्था भरी आंखों से जो दे सका था साड़ी जर्जर वस्त्र पहनती पत्नी को और उस दिन लाद दिया था कपड़ों ऐसी गरीब को बस बस कहने तक ये शुरू हो रही थी और उस दिन लाद दिया था कपड़ों से उस गरीब को बस बस कहने तक, तक जो मांग रहा था बच्चों के लिए पुराने कपड़े तब भी जी, उसकी आंखों के सामने वही माँ की आंसू भरी थी क्या, क्या, बात, बात, क्या बात उसकी आंखों के सामने वही माँ की आंसू भरी थी और ऊर्जा था मन में संतोष इसी माँ के आंसू पहुँचने का क्या बात क्या बात अंत में मन को मत कर पाल लिया है उसने उत्तर क्यों मिलता है आनंद और दिल को सकू सर धर यूनिफॉर्म पहने स्कूल जाते बच्चे देखकर और उसे एहसास हो रहा है कि वो पीछा छुड़ाना चाहता है माँ की आंसू भरी आंखों से कभी तो जाता नहीं वो कभी उन बस्तियों में झोपड़ पट्टियों में उन बस्तियों में उन झोपड़ क्या बात है बहुत ही खूब बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे ये कविता सुनकर और ये बहुत ही अलग टाइप का कविता और जिसमें सच्चाई भी सामने आ रही है। हाँ ये साइकोलॉजी सर अंत में हम चाह कर भी नहीं। नहीं। नहीं बात कर नहीं पाते हैं जी जी कोई उसका साइकोलॉजी मैंने लाया उसमें सही बात अंत हुआ था दो घटनाएं मेरे साथ घटी थी जब मैं नौ साल का था सर पिताजी घर छोड़कर चले गए थे और वो बात मुझे याद आई तो मेरी एक कविता ने जन्म लिया स्वागत है कविता का नाम था पलायनवाद। मैं सुनाना चाहूंगा जी, जी, कविता जी, स्वागत, स्वागत है सर। तन बैरागी मन बैरागी जी। तन बैरागी मन बैरागी योगी तेरा जीवन बैरागी घर से बुद्ध बनने निकला था वैराग्य तेरे मन उपजा था या रत्नावली की डांट से तेरे मन में भगवत प्रीत की जागी सच बतलाना ओ बैरागी बतलाना ओ बैरागी बैरागी कहता है कि मुझसे तुम, ना मुझ तुम ये प्रश्न न पूछो मुझसे तुम ये प्रश्न न पूछो ना अतीत में मुझको खींचो जख्मों के पौधे मर जाने दो यादों के जल से ना खींचो यादों के जल से ना खींचो चलो बताता हूँ मैं तुमको मेरा जीवन भी था अनुरागी सच कहता है ये बैरागी सच कहता है ये बैरागी पति पिता तो बन बैठा मैं पति पिता तो बन बैठा मैं पर ग्रस्त धर्म ना गया निभाया बदहाली के कारण मैंने पलायन का रुख अपनाया पत्नी की कातर निगाहें बदहाली के कारण मैंने पलायन का रुख अपनाया कि पत्नी की कातर निगाहें सवालों के मुखबान चलाए किठड़ो में लिप्ते मासूम बच्चे भूख आंसुओं से बतलाये मित सवालों से मैं भर पाया पेट की आग से मैं घबराया छोड़ मरु ज्वाला में झुलसते पत्नी बच्चे मैंने अपनी गृहस्थी त्यागी मैं रन छोड़कर भागने वाला कायर हूँ ना कि त्यागी मैं काहे का बैरागी मैं काहे का बैरागी क्या बात है ये सर मैं अपने ही जीवन से लिखित कोई बात नहीं बहुत ही अच्छा जीवन, आपने रेडियो से जोड़ा है। अब आपके जीवन में मधुबनी जीवन में आप क्या बनना चाहते है किस तरह का उम्मीद आप करते हैं की इस तरह से होना चाहिए आपका जीवन का लक्ष्य क्या है सर मेरा जीवन का तो एक ही लक्ष्य की मैं इंसान अच्छा इंसान बनू बस और मेरे द्वारा लोगों से लोगों को कुछ मिले कुछ लोगों का अच्छा कर सकू मुझे ऐसा कुछ ऊंची जगह पाने की इच्छा नहीं उतनी परंतु तो मैं लोगों दे सकू लोगों की लोगों की पीड़ा को दूर कर सकू अपने कविता के माध्यम से हुँँगी। हुँँगी। बस यही तो मैं यह करना चाहता चाहूँगी बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आप एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य हम सभी के सामने रखा कि एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं और आपने अपनी कविताओं अपनी रचनाओं के साथ लोगों को जोड़कर उनको भी सुख देना चाहते हैं। तो एक और बात मेरे मन में आ रहे हैं सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे की एक जो सुकून मनुष्य चाहता है जीवन में आपके वो पल के बारे में बताइए जब आप बहुत सुख फील कर रहे थे वो कौन सा समय था जब मेरी कोई ज्यादा चाहत न थी तब आदमी सुकून रहता है जैसे जैसे चाहते हमारा दायरा बढ़ता है हमारी चाहते बढ़ती है उसमें हमारे अपनों के लोगों की भी चाहते आकर मिलती है और हमारा सुकू चले जाता है।, आ, और चादर छोटी होती जाती तो है मैं अगर कुछ पंखे ऐसी सुनना चाहे आप जी जी स्वागत हूँ स्वागत इतनी छोटी सी मेरी चाहत थी छोटी सी मेरी चाहत अब बढ़ते चली है उसमे चाहत मेरे अपनों की भी आ मिली है छोटा था मन का आंगन छोटा था मन का आंगन बढ़ रहा दुना चौगुना पहले महत्ता था खुशियों से लगता अब सुना सुना पहले तो भर जाता था महज गौरैया की चहकार से पहले तो भर जाता था गौरेया महज गौरैया की चहकार गौरेया से गौरेया। मिलने पर कोई अच्छी किताब ओटो पर आती कोई कविता किसी मित्र से मुलाकात से अब पंखी का कलरों बच्चों की मुस्कान अपनों का मिलना संगीत की मधुर टान भी मन को भर नहीं पाती है।, रांगन है।, है आंगन के किसी कोने में ही खुशियां सिमट जाती हैं। आंगन के किसी कोने में ही खुशियां सिमट जाती, जाती हैं। है। मन आत्मा के बराबर हो गया है तृष्णाओं का महासागर हो गया है, है? मनुष्यओं की आंधियों ने संतोष शांति के वृक्ष उखार डाले हैं इस आंगन में उतरते थे तृप्ति के सुंदर पाखी जिस आंगन में उतरते थे, थे तृप्ति के सुंदर पाखी वहां मैंने अद्रप्त इच्छाओं के कौे पाले हैं अब मैंने <laughs> अदृत इच्छाओं के पाले हैं क्या बात क्या बार, क्या बात है और आपने इतनी सुंदर राह बताई है हमारे श्रोताओं को कि साहब इतनी सुंदर राह बताई है हमारे श्रोताओं को मैं वही कहना चाहता तो हूँ कि इच्छा कम रखो लोगों से अपेक्षा कम रखो तो सुख अपने आप में तो हाँ क्या बात है चल आपकी कविता सुनते सुनते मुझे सुनील तिवारी की चंद लाइने याद आ गई। वो क्या जाने मुस्कुराना जो खुद आहत हो बैठे हैं। आर आहट पे उठे नजर न जाने कौन गात लगाए बैठे हैं। सर क्या बात है सर इसी के साथ हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप हमारे साथ ही रहिएगा हम श्रोताओं हम आगे भी एक और कविता या गजल सुनेंगे ही प्रमोद जी का लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबान नाइनटी पॉइंट पर काव्य और गीतों का सरगम सुनते रहो मस्कुराते रहो m mm -hmm. तारा दिशाचित पहचान संसार सारा लिखी है नहीं जानना है खाये सब है है सब लिखी नहीं जानना सुलझाने उनको नाए न कोई समझना है उनको ये अपना कर्म है का पनपना उभरना है खुद को अंधेरा मिटाए जुन नाम शरारा दिशा जिस पहचान संसार सारा के तारा हमारे पीछे कोई आए न आए हमें ही तो पहले पहुंचना वहां है हमारे पीछे कोई आए ना आए हमें ही तो पहले पहुंचना है जिन पर है चलना नहीं पी to oh. हमें no. भी नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हम बात कर रहे हैं प्रमोद जी से और उनकी कविताओं के रंग में रंग रहे अपने आप को तो चलिए फिर से एक बार स्वागत है जी आपका अपने इस कार्यक्रम में हेलो हाँ सर एक जो रचना है आपका दीप जलाए सुने द्वारों के द्वारों के जी सर, जी।, जी।, जी।, जी सर ये कभी लिखा था आपने कैसे आपको ये मन में आया ये लिखना किस तरह की कहानी आपने देखी सरिया में रहता हूँ जी जी जी जी विरोधाभाष एक तरफ तो एक झोपड़पटी इलाका एक तरफ है और एक तरफ मल्टीप्लेक्स है मल्टीप्लेक्सों की बिल्डिंग है, है मल्टीप्लेक्स तो है। वो स्वागत है सर की सूरज का हम हाल क्या पूछे सूरज का हम हाल क्या पूछे हाल पूछे झिलमिल तारों के महल तो हरदम होते रोशन महल तो हरदम होते रोशन आओ दीप जलाए सुने द्वारों के क्या बात है सर आओ दीप जलाए सुने द्वारों, सुने द्वारों के।, के दुख बैठा कहीं पाव पसारे दुख बैठा कहीं पाव पसारे कहीं खुशियों ने डाला डेरा है कहीं आशाओं की धूप खिली है कहीं निराशा का घना अंधेरा है आओ रोशनी उनको बांटे आओ रोशनी उनको बांटे मोहताज है जो उजियारों के माल तो हरदम होते रोशन आओ जलाए चलाए द्वारों के जलाए सुने द्वारों एक तरफ मौसम हंसता है दूजी और वीरानी है एक तरफ मौसम हंसता है दूजी और वीरानी है कहीं जवानी में खेले बचपन कहीं बूढ़ी हुई जवानी है कहीं जवानी में खेले बचपन कहीं बूढ़ी हुई जवानी है राग सुने जिन्हों सिर्फ पतझड़ के राग सुने जिन्होंने सिर्फ पतझड़ के उन्हें गीत सुनाए बसंत बहारों के माल तो हरदम होते रोशन आओ दीप चलाए सुने द्वारों के दीप चलाए सुने द्वारों के और अंतिम पद हर की आखिर उनका भी तो हक है आखिर उनका, तो उनका भी तो हक है कलियों की मुस्कानों पर आखिर उनका भी तो हक है की मुस्कानों पर तब तक, तक फिरते रहेगा पानी मन में पलते अरमानों पर इसके पहले की छीन के ले ले हक दे हर हक हर के आओ दीप चलाए सुने द्वारों के दीप चलाए सुने, सुने द्वारों के बहुत खूब सर बहुत खूब बहुत धन्यवाद आपका सर आपने बहुत ही अच्छी रचनाओं के साथ हम सभी को आनंद दिया और इसी तरह आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें आनंद बढ़ता रहे और आप लोगों को अपनी रचनाओं के साथ जोड़ते हुए आनंद बांटे यही शुभकामनाएं हमारे साथ दीप जलाते रहे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद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 मुजोते सहयोग से साफ दिखाकर sei <laughs> atm नमस्कार आप सभी का था दिल से फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ खास कवि हमारे साथ लाइन पर है चलिए मुझे धुआंधार कहते हैं जी जी पढ़ा वो मैंने नाम है डॉक्टर रमेश धुआंधार जी जी जी मैं मुझे धुआंधार क्यों कहते हैं इसके लिए मैं चार पंक्तियां पेश कर रहा हूँ क्या बात स्वागत है स्वागत गौसम में खुशी की बाहर हूँ मैं क्या बात है गमो के मौसम में खुशी की बाहर हूँ मैं यारों का यार दुश्मन का प्यार हूँ मैं क्या बात किसी का होता होगा शुरू और अंत जी मेरा न और न छोड़ धुआंधार हूँ मैं क्या बात है क्या बात है साहब स्वागत बहुत अच्छा है ये रचना से साहब ऐसी धुआंधार हूँ जी मैं व्यर्थ लेखन की जो अजमाइश नहीं करता क्या बात है मैं व्यर्थ लेखन की जो अजमाइश नहीं करता सिपारे ऐसी मान पाने की ख्वाहिश नहीं करता जी यथा व्यथा तथा लिखता हूँ धुआँ जी शब्दों को अलंकृत कर वाक्यों की नुमाइश नहीं करता क्या बात है साहब शब्दों <laughsetheless> को अलंकृत कर वाक्यों की नुमाइश नहीं करता बहुत कुछ मैं बरसों का काम हफ्तों में करना चाहता हूँ वाह साहब स्वागत है बरसों का काम हफ्तों में करना चाहता हूँ पूंजी कम है मेरी काम किस्तों में करना चाहता हूँ बात है क्या बात मुझ में कहा काबिलियत काप्य महाकाव्य लिखने की धुआधार जी मैं तो अदना सा कभी हूँ बात कतों में करना चाहता क्या बात है क्या बहुत आनंद आ गया था। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके और काफी अच्छी बात आपने अपने बारे में बताया और बड़ा ही अलग अंदाज था आपका तो मैं चाहता हूँ कि सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कब से आप साहित्य से जुड़े हैं और शुरुआत में आपने किस तरह रचनाएं की थी? तो मेरा सन सत्तर से चल रहा है सत्तर से चल रहा है अच्छा हाँ हाँ लेकिन मैं मंच पे आया हूँ दो 2003 से आप मंच पर आए अच्छा दुर्भाग से 2001 में मेरा बड़ा, बड़ा बच्चा कार एक्सीडेंट में शांत हो गया हो, तो वो कहता था पापा आप बहुत बढ़िया आप अपने उसमें लाइफ में स्टूडेंट लाइफ में मिमिक्री आर्टिस्ट भी रहे आप बताते हैं जी और आप जो है ना मंच के बहुत अच्छे मंच संचालक है कवि है तो फिर मैंने उसके नाम से एक संस्था बनाई जो रजिस्टर्ड है जी हाँ जी फिर उसके नाम ऐसी संस्था रजिस्टर्ड कराई हाँ जी और पच्चीस अक्टूबर उसकी जो पुण्यतिथि है उस पर मैं लगातार सन दो से कवि सम्मेलन करा रहा हूँ अरे वाह वाह स्वागत है ये तो बहुत अच्छी बात है। कायम रखने के लिए मैं बी एम एस स्नातक हूँ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ जी बुरानपुर मध्य प्रदेश में वर्तमान में वैसे प्रॉपर नेटिव प्लेस मेरा भिंड मध्य प्रदेश है जी और वैसे तो खैर सभी मध्य प्रदेश से ही आते हाश व्यंग <laughs> का कवि मंच संचालक हूँ बस वही चाहिए कुछ हास्य की झलकियाँ ढाई सौ मंचों पे पढ़ चुका हूँ एक आदम व्यंग कविता हमारे साथ भी हो जाए और हमारे श्रोताओं को भी खुश कर दीजिए थोड़ा सा अपने व्यंग के साथ में चलिए एक व्यंग कविता में छोटे पढ़ देता हूँ जी जी एक लड़का रात चलते वक्त नैन मटकाया करता था राम जाने उसे ऐसा करने में क्या मजा आया करता था हमने सोचा उसकी आदत में सुधार करते उसके बाप से शिकायत एक बार करते है हम उनके बाप से मिलने गए बाप तो और गजब करिश्मा कर रहा था एक साथ कई हिरोनों की फोटो की परिक्रमा कर रहा था हम ये देखकर बड़े शर्मिंदा थे और किस्मत से लड़के के दादाजी जिंदा थे हमने सोचा इन दोनों की शिकायत दादाजी से कराएं, इस बहाने दादाजी से मिलाए हम दादाजी से मिलने गए मिलते ही घर खा गए दादाजी बड़ा अजब गजब किए बैठे थे सत्तर साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठे थे हमने आकर ये किस्सा नवल वर्मा जी को बताया वर्मा जी ने हमें यूँ समझाया धुआंधार जी बबूल में भी कभी गुलाब निकलते हैं ये तो खानदानी संस्कार हैं दो चार पीढ़ी तक चलते हैं <laughs> मैं छोटी छोटी बातों को ही लेके कविताएं करता हूं लंबी कवता तो मंच पे कोई सुनता भी नहीं बराबर बराबर सही क्योंकि लंबी कविता सुनते हैं तो श्रोता लंबे हो जाते सही बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर आपने बहुत ही अच्छी रचनाओं के साथ हम सभी को आनंद दिया और इसी तरह आपके जीवन में खुशियां बनी रहें आनंद बढ़ता रहे और आप लोगों को अपनी रचनाओं के साथ जोड़ते हुए आनंद बांटे यही शुभकामना है तो श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में हमने नए दो कवि आनंद उठाया और साथ में नवल वर्मा की ये कमाल है कि उन्होंने खास कभी से जोड़ा वरना हम इतनी अच्छी रचनाओं का आनंद कभी नहीं उठा पाते तो नवल वर्मा हम चाहते हैं अभी वक्त हो चला है अगले एपिसोड में फिर से नई रचनाओं के साथ हम हाजिर होंगे अभी दीजिए हमें इजाजत नमस्कार सबक है आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेड माधुबा नाइन्टी सुनते रहो मुस्कुराते रहो